जैसे घड़ा बनाना हो तो कर्म करके बनाते हैं तो कर्म करके घड़ा तो बनाना कपड़ा बनाना ये बनाई जाने वाली चीज जो होती है वो कर्म से बनती है बनाने के कर्म में ज्ञान अंग होता है पहले बनाना सीखेंगे कब बनाएंगे कभी वस्तु बनाई न जा सकती हो तो दूसरे के घर से उसको मांग ले जाते हैं कुम्हार तो लेते हैं तो आप आपके हो जाते हो? एक उत्पाद होते है घड़ा बना लिया कुम्हार हुआ घड़ा बना लिया और कुम्हार ना हुआ तो बना बनाया घड़ा तो के यहाँ से मांगते आप घर तो में आज नहीं होती पहले थी पहले दिया सिलाई के रिवाज में घर से मांग के ले आते थे और दिया गया तो, तो दिया बुला के आज पैदा कर लिया तो ये साध्य हो गए और दूसरे को घर से जाके तो आग मांग से ले आए तो आप हम्म, घर में चावल है या मांग तो हैं, लेकिन सोचना है कुछ गंदगी है धो तो तो लिया लिया, धो लिया संस्कार कर लिया ये भी कर्म करना पड़ता है अब उसका है, तो उसको पका लिया उसको बेकार भी बोलती कर्म होता है पैदा करना भी कर्म है दूसरे के घर पर लाना भी कर्म है उसकी गंदगी दूर करना भी कर्म है उसको पकाना भी कर्म है कर्म से ये सब बातें बनती हैं और मान लो घर पर ख़राब का छीका पड़ गया मल मलमूत्र का छीटा पड़ गया तो उसको छोड़ दिया तो ये छोड़ना भी कर्म है उत्पाद वे आप विकार वो संस्कार जो बिना एक तो कर्म से संपन्न होता, तो होता है व्यवहार में जितना भी ज्ञान होता है वो ज्ञान या तो कुछ करने के लिए होता है कुछ पाने के लिए होता है कुछ संवारने के लिए होता है कुछ गुजारने के लिए होता है आ, कुछ तोड़ने छोड़ने के लिए होता है व्यवहार में जितना भी ज्ञान होता है वो कर्म का अंग होता है आप ज्ञान को प्राप्त करो कि खड़ा कैसे बनाया जाता है लेकिन कभी तो बनाओ नहीं तो ये ज्ञान व्यर्थ कर्म करने के लिए जो ज्ञान होता है वो कर्म का अंग होता है और कर्म करने के लिए एक संस्कार भी पैदा करता है जिस समय सीखा उस समय काम नहीं किया बाद में जरूरत पड़ी कोई कर लिया एक संस्कार भी दे जाता है उस तो संस्कार से तो स्मृति होती है और फिर कर्म होता है और भी में देखते चलो और पाँव रखते चलो पांव रखते चलो और देखते चलो देखना ज्ञान है चलना कर्म है रास्ता देख देख के पांव रखते हैं पांव रख, रख रख के नया नया देखते हैं जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना देखते जाएंगे नया नया दिखेगा और जितना जितना नया नया देखते जाएंगे उतना उतना पाँव आगे बढ़ाते जाएंगे तो संस्कार जनक ज्ञान कर्मां ज्ञान कर्म समुचित ज्ञान जिस समय कर्म हो रहा है उसी समय जानते जा रहे हैं करते जा रहे हैं जानते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब इस बात को छोड़ हमने शास्त्र को एक ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो इस धरती पर तो है नहीं कि घरे की तरह बनावे कश्मीर की तरह है नहीं की पांव से चलते जाए तो शास्त्र आपको एक ध्यान देगा स्वर्ग ऐसा है बैकुंठ है जो बोलो ऐसा है लेकिन ये तो सिर्फ कर्म करके आप बैकुंठ दोल तो को बोलो को स्वर्ग को पैदा नहीं कर सकते उसमें तो भावना चाहिए तो पूरी भावना चाहिए तो और श्रद्धायुक्त भावना चाहिए तो और फिर तो एक आसना आ गई आप देवता की उपासना कीजिए विष्णु की उपासना कीजिए कृष्ण की उपासना कीजिए उनको अपना इष्ट मानिए उनका ध्यान कीजिए उनको खुद कीजिए और उनके दो तो ये जो कर्म और उपासना की जाती है मनुष्य के द्वारा इसमें आप जानते हैं मनुष्य की स्वतंत्रता तो होती है कर्म करे की न करे जान ले के घड़ा ऐसे बनाया जाता है पर बना रहे कि न बना रहे हाँ। इंजीनियर हो जाए लेकिन इंजीनियर करे या न करे स्वतंत्रता तो होते होल्टा हाँ। ही करे छोड़ दे उल्टा करे करे न करे उल्टा करे इसमें करता की बिल्कुल स्वतंत्रता तो होती है हो और इस कर्म और उपासना का इस ज्ञान से मनुष्य कहां तक पहुंच सकता है एक जीव कहां तक पहुंच सकता है इसमें भी अनुभव कर सकते हैं कि उपासना की ऐसी भीमा है ऐसी महिमा है उपासना के बिना घोला छोड़े बिना दिल दिए, किए बिना ब्राह्मण बुलाए बिना मंत्र पढ़े आ एक उपासनात्मक मानसिक अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं ये जो विश्व तो अच्छा है।, है तो अश्व है तो उसमे अश्व का मुख सिखारी पड़ता है और ये संपूर्ण देश का घोड़े के शरीर में है और उसका मेघ जो हुआ माने उसके जहां कारण में लीन किया मेघ माने इसके तलवार से काटना नहीं सर्वात्म भाव ये बनाए सर्वमेघ जात का निरूपण है सर्वमेघ अश्वेघ विश्व केवल भावना के द्वारा आप कर्म कर लेना कर ले कर लें इसकी अंतिम गति कहाँ है तो इसकी अंतिम गति है प्रजापति प्रजापति पद की प्राप्ति हाँ, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो जाए कोई भी कोई ब्रह्मांड जिसके रोम रूप में हैं वो हरण गर्भ हो जाए वो भक्ति विशेष ऐसी आपको विष्णु के रूप में वो दिखे तो वो भक्ति विशेष ऐसी आपको रूप में वो दिखे वो भक्ति विशेष ऐसी आपको बैकुंठ तो गोलो के रूप में दिखे आप जैसा कर्म करेंगे जैसी भावना करेंगे जैसी उपासना करेंगे वैसे हो जाएंगे और इसकी अंतिम गति है हरण गर्भ रूपता के प्राप्त तो ये जो है इससे आगे इसी कर्म और उपासना का फल नहीं हो सकता सबसे बड़ी चीज तो बोले कि ये जो फल मिला प्रजापति हो जाना ये संसार है कि तो संसार से मुक्ति है ये प्रश्न उपलब्ध में उठाया अब आप देखो छोटी मोटी बात तो चलता नहीं है अगर यहाँ तो प्रजापति जो है वो संसार है कि नहीं ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मा का पद जो है वो संसार है कि नहीं हिरण गर्भ का जो पद है तो वो संसार है कि नहीं तो बोले बाबा संसार तो वो भी है वहां तो भी संसरण है क्योंकि वो कर्म का फल है वो उपासना का फल है ये विशेष ज्ञान का फल है आपको मालूम है कि दूसरे के बारे में जितना ज्ञान होगा वो केवल ज्ञान मात्र से ही प्राप्त नहीं होगा उसका ज्ञान होने पर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और अपने बारे में जितना ज्ञान होगा वो अपने बारे में जो हुआ ज्ञान है उसके प्राप्त होने पर अपने को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा दूसरे को तो जानेंगे तो दूसरे की प्राप्ति का प्रयास करना पड़ेगा आप प्राप्त को जानेंगे तकनीक प्राप्त हो और उसको जानेंगे प्राप्त रूप से तो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ कर्म या उपासना या विकास करना पड़ेगा तो या इसमें तो होना पड़ेगा लेकिन अपनी स्वरूप के तो बारे में यदि आप कुछ जानेंगे तो वो अपराप्त तो है नहीं वो नित्य प्राप्त है ज्ञान मात्र से होगा क्या की तो इसमें अप्राप्ति का जो भ्रम है ये दूर हो जाएगा तो आप इससे तो ये निर्णय कर ले ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या है और अन्य ज्ञान अन्य ज्ञान बिल्कुल ज्ञान का विषय क्या है आप दूसरे को तो जानेंगे तो अन्य के तो रूप में जानेंगे और उस अन्य को तो प्राप्त करने के लिए आ, कर्म उपासना योग करना पड़ेगा ये साध्य फल के रूप में प्राप्त होगा प्राप्त होगा और मिल जाएगा और अपने आप को जानेंगे तो जान लेने के बाद ही की मैं ऐसा हूँ कर ये तो नित्य प्राप्त था भाई ये जब हम नहीं जानते थे तब भी प्राप्त ही था केवल ना जानने से ही अप्राप्त तरीका हो गया था अप्राप्त तरीका मालूम पड़ता था जान लो और काम खत्म उसके बाद न कर्म न उपासना योगाभ्यास न कोई प्राप्त ऐसा ये अपना स्वरूप है तो बोले देखो जो प्रजापति है आओ हम भी यही क्यों बन जाए कर्म करें उपासना करें और हम भी हिरण गर्भ बन जाए तो इस हिरण गर्भ पद से भी वैराग्य होना चाहिए तो क्यों वैराग्य होना चाहिए इस हिरण गर्भ पद से तो ये सब जितना ज्ञान और कर्म के समुचय का फल है करो और पाओ जानो और करो करो और पाओ ये सारा का सारा संसार है क्यूँकी हम देखते हैं कि ये जो हिरण गर्भ है इसको भी भय की प्राप्ति होती है इसको भी अरति की प्राप्ति होती है स्वर्णन किया कि तो ये जब आत्मदेव पृष्ठ के पहले हा थे बेटे अपने आत्मा का ही नाम हिरण गर्भ है सूक्ष्म के उपाधि से युक्त होने का यह कैसा होता है कि जैसे एक शरीर युक्त शरीरी जीव होता है वैसे ही समस्ती सूक्ष्म शरीर युक्त एक शरीरी, शरीरी जीव का ही नाम हिरण है घी है ये परमात्मा है जब तक से घी है तब है। और जब उपाधि से रहित है तो परमात्मा है इसी प्रकार ये है। जब तक उपाधि से युक्त है तब तक, तक है और जब उपाधि से रहित है तो ये परमात्मा है इसलिए ये बात वर्णन करते हैं कि और तो और साधना से जो भी वस्ती मिलती है उसमें अपना तो रहेगा कर्तापन जब तक साधन है और जब उसका फल मिलेगा तो हो जाएगा भोस्तापन और करो और भोगो करो और भोगो इस बात से मुक्ति हिरण गर्भ होने पर भी हृण गर्भ होने पर भी इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी आपकी पुरुष विधा है यद्य है वो शुद्ध आत्मा क्योंकि एक श्रुति कहती है सदैव सऊ में उदम आती दूसरी श्रुति कहती है ब्रह्म वहा इधम अग्र आती पहले सक ही था पहले ब्रह्म ही था पहले आत्मा ही था तो बोले भाई ऐसे ही बोले की केवल सब था बोले सब था तो था उसके साथ जुड़ा हुआ था क्या नहीं है उसको तो सब को सब आती ग्रह से सब सदा सदात्मता था सत्य बताओ वो सब क्या था तो सब तो का तो तो एक ही लक्षण है किसी भी प्रकार से बाधित न होना किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु में किसी अवस्था में किसी वृत्ति से किसी ज्ञान से जिसका बाध न हो बाघ न हो हमारे मिथ्या शुद्ध न हो जो किसी भी तरह से मिथ्या शुद्ध न हो सके सपने की वस्तु जागृत में मिथ्या और जागृत की वस्तु सपने में मिथ्या लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो जागृत और सपना दोनों को देखती है वो न जागृत में मिथ्या होती है और न सपने मिथ्या होती है ऐसी एक वस्तु है बाध शब्द का अर्थ केवल इतना ही है कि तो जिसको कोई झुठला न सके तो है, कोई किसी दसाने तो भी दशा कि में जिसको झुठला न सके ब्रह्म के बता दो मैं मिथ्या हूँ आत्मा मिथ्या है मैं स्वयं मिथ्या हूँ तो कौन बोलेगा जो मिथ्या कल है ज्ञान को ज्ञान वृत्ति को प्रकाशित करता है वो बिल्कुल आजाद है तो महाराज उपाधि के साथ पृथ्वी के प्रारंभ में अब सब कहने का अभिप्राय कहने का अभिप्राय हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार का परिच्छेद नहीं था कौन खंड कौन टुकड़ा नहीं था परिच्छेद सामान्य के अत्यंत अभाव से तो तो लक्षित वो ब्रह्म था अद्वितीय था सत्यम जो बोलते हैं ब्रह्म का लक्षण करते समय तो सत्यम वो सत्य है और जो बोलते हैं ज्ञानम वो आत्मा है सत्यम ज्ञानम और जो बोलते हैं अनंतम तो वो ब्रह्म है सत्यम का अर्थ ये हुआ कि जो कभी दिख न जा सके यदि तो अन्न हो तो संपूर्ण विश्व का अधिष्ठान हो संपूर्ण विश्व का आधार हो निर्बीज हो कैसे तो जड़ हो तो अन्न हो तो कोई तो जानने वाला होगा तो इसके लिए तो बताया कि नहीं ये जड़ नहीं है ज्ञान ज्ञान है माने अपना आत्मा ही है ज्ञान दूसरा नहीं होता न जीवात्मा ज्ञान होता कोई तो दूसरा और न परमात्मा ज्ञान होता कोई दूसरा ये तो स्वयं अपने स्वरूप भूत ज्ञान से ही यह अजीव है और यह ईश्वर है और यह जगत है ये भेद प्रकाशित होते हैं इसलिए सब ज्ञान के मूल में ज्ञानों का ज्ञान कौन है का अपना स्वरूप है तो बोले की अच्छा सत्य है अविनाशी हो ठीक है अबाधित हो ठीक है और अपना स्वरूप है यही ठीक है परंतु यदि वो परिचन्न हो तो परिचिन्न नहीं है जितने प्रकार के परिच्छेद हैं सजातीय विजातीय स्वगत देश काल वस्तु इन सब परिच्छेदों के अत्यंता भाव से उपलक्षित है अर्थात उसी में जिसने इनका अत्यंता भाव है देश काल वस्तु सजातीय विजातीय स्वगत का जिसमें है अत्यंता इसी में उनका भाव भाष रहा है तो स्वभाविकरण में भाषम होने के कारण देश काल वस्तु जातीय जी स्वगत ये सब के सब हैं मुख्या और ब्रह्म है प्रत्यक्ष चैतन्यभिन ही अद्वितीय सत है सदैव अग्र यासित ब्रह्म वेगमग्रसित आत्मय वेद अग्र आशी प्रत्यन ज्ञान अब वही जब पुरुष की विधा पुरुष का प्रकार पुरुष माने मनुष्य शरीर तरी एक समी सूक्ष्म समष्टि से एक आदमी को स्वीकार करके देखता है तब उसका नाम होता है पुरुष की विधा के समान है विभा सूरत आदमी को दिख रही है ऐसे ये कुट कुट ब्रह्मांड शरूरी इस हिरण गर्भ इस हिरण गर्भ की ही सकल सूरत वे ऐसे ही होती है अब उसने देखा महाराज की दूसरा तो कोई नहीं है कोई नहीं है जो ऐसा देखा डर तो गया हे भगवान हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ। इस कई भक्त लोग हैं वो डर जाते हैं कहीं महाराज जैसे बच्चे को सोने में छोड़ दो अकेले कमरे में छोड़ दो तो रोने लगेगा जाएगा इसी प्रकार कई लोग जो हैं भय का नहीं होता वहाँ भी भय की कल्पना करके रोने लगते हैं ये बात देखने में आती है आपको एक वृंदावन का नमूना सुनाते हैं नरक को तुदी भत्सया अलम वि नरक को तुदी भा करोड़ करोड़ नरक से भी भयंकर है विषयों की चर्चा बस बस अब नक करो तो ठीक है भाई बंद किया तो आओ वेदार्थ की चर्चा करें तो समाज में बैठ करके वेद मंत्रों के अर्थ का चिंतन करें तो बोलते हैं का परिश्रम बोले व्यर्थ कैवल्य की चर्चा करें कैवल्यता अरे बाबा अकेले में तो हमारा मन नहीं लगता है डर लगता है अकेले में अरे अकेले में किसका डर लगता है वहां तो कोई डर का निमुक्त नहीं है पर भाई वहां भी डर लगता है बोले आओ सब ईश्वर की भजन करें माला तोड़े ईश्वर की भक्ति करें चलो परेश भजनोदा यदि अरे लोग अपने भाव में कल्पना में ईश्वर का भजन करते हैं तो करें दो उससे हमारा कोई मतलब नहीं तो सब तुम्हारा मतलब कैसे है ये वृंदावनी नमूना है परंतु मम राधिका पद रस मनु मजी राधिका के पदारविंद रस में हमारा मन है ना आ, ये दी जा वृंदावनी नमूना है आ, उनको कईगंध से लगता है घर उनको कईगंध से लगता है डर और नारायण तो का उनको श्री राधिका तक रस में आनंद आता है आ, उनको उनको साधु महात्मा नहीं चाहिए उनको समाधि नहीं चाहिए बैकुंठ नहीं चाहिए उनको गोलोक नहीं चाहिए उनको ईश्वर विशाली ईश्वर का बगन नहीं चाहिए वृंदाबनी नमूनावनी रमने सब तो बाबा वृंदावन गिगड़ बना भी रखा है लेकिन जो दुखा भाव रूप मोक्ष है बैठे फितर का केवल जड़ता केवल दुग्ध का जहां है ज्ञान गुणादि यहाँ केवल आत्मद्रुद्ध पेट रह जाता है बाबा इससे हम तो हाँ मुस्को तो तो तो को मैंने हाथ जोड़ा क्या मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए राधिका पदरथ ये देखो ये एक रीति है ये डर जो है ये छूटने वाला नहीं है जब तक अब देवता आत्मबोध नहीं होगा तब तक ये डर नहीं छूटेगा महाराज अब देखा उसने कि हमारे और कोई नहीं है अब तो महाराज यहाँ पुरुष शब्द की विपत्ति बहुत बढ़िया दी है क्या विपत्ति दी है यूर्वस्त सर्वस्मा सर्वान्ता औसत तस्मात्षति है वही स तम ये स्म पूर्व विभूषति योग क्या बोलते हैं ये अकेला अगर था तो देखा दुखरा कोई नहीं है और ये देखा उसने केवल मैं ही मैं ही अपना नाम उसने अहम रख लिया क्यूँकी तो तो सबसे पहले वही है अपना नाम अहम रख लिया और सबसे पहले यही हुआ और सबसे पहले अपने को इसी ने जाना यही इस पुरुष का इस पुरुष का, पुरुष का पुरुषत्व है उससे तो विधेयक तो उसको तो डर तो लग गया तो पस्तमा थी थी। अब चाका गर्भ को डर लगता है क्यों डर लगता है क्योंकि असल में दूसरा कोई दीखता तो नहीं है ये तो ठीक है कि तो उसने अपने सिवाय किसी दूसरे को नहीं देखा लेकिन महाराज यदि दूसरा कोई हो तो आप जंगल में जाए कहीं बैठे और देख ले रहे हो कि के दूसरा नहीं है और बस तो ध्यान करने लगे कि अकेला मैं हो बीच बीच में ख्याल आएगा कहीं जंगल में कोई सांप हो कोई शेर हो दिखाई तो नहीं पड़ा लेकिन कभी हो तो आके हमको तो कर जाएगा तो डर तो वहाँ भी लगेगा भगवान इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप अकेले कभी हो भी जाएंगे और अज्ञान बना रहेगा द्वेष का संसर बना रहेगा और द्वेश का संसर बना रहेगा तो आपका भय संपूर्ण रूप से निवृत्त नहीं होगा डर तो बना ही रहेगा इसलिए जब तक द्वित का भ्रम सर्वथा मिट नहीं जाता तब तक भय की संपूर्ण निवृत्ति नहीं होती अब उसके मन में इच्छा का उदय हुआ ई माने जांच पड़ताल बोले पहले जाँच पड़ताल करने ले इच्छा माने सर्वेक्षा होता है ना जैसे इंस्पेक्टर लोग होते हैं तो क्या करते हैं तो वो इंस्पेक्ट करते हैं इसी तरह बाबा ये जो तुम तो बंद कमरे में भी बैठ से डर रहे हो कि कहीं यहाँ साफ न हो और बिच्छे न हो और कोई भूत दूस न हो ये भी कल्पना करके डर रहे हो तो जाँच पड़ताल कर लो सब बिल्कुल जाँच पड़ताल कर लो और फिर निर्दय हो जाओ निर्भर बैठ जाओ एक बार हम लोग कहीं से आ रहे पहले हरिद्वार से तो थोड़ा चलते चलते नहर के किनारे ढेरा हो गया एक मिली पहले तो हुआ किसने शहर जाए रोसरी रात्रि तो कोई थी नहीं एक बार चार के सामान रूप से देख गया और उसने कुछ दिखाते सुबह तो थोड़ी देर के बाद ख्याल हुआ, तो हुआ की बाबा नए नए यहाँ आए हैं पहले तो कभी देखा नहीं उसमे और उसमें तो रात को कोई तो, तो की देखा या तो देख फिर थोड़ी देर के बाद फिर शंका हुए तो फिर जला तो से आए कोई था नहीं परंतु डर लगता था अब एक बार क्या किया बाबा एक रात अमीर नहीं आई तो चार्क जला के रख लिया और एक बार बिल्कुल छोटी सी चीज रही साफ करके ऊपर नीचे सब देख लिया कहीं कोई भी सारी चीज़ नहीं है बोले हाँ भाई अब अवसार बताओ कोई डर नहीं है तो जब एक बार जांच पड़ताल कर ली जाती है सर्वेक्षण कर लिया जाता है जब एक बार सरवार मनन है ना ठीक ठीक हो जाता है साफ कर जो हो जाता है तब उसके बाद डर नहीं लगता है बिना निश्चय कर पहुंचे मनुष्य का अधिकार नहीं छूटता है तो स्वयं तो उसने दांत परताल करके विचार किया कि जब मेरे पिछले दूसरी कोई वस्तु नहीं है तब मैं डर रहा हूँ देखो अकेला था कोई भी डर था तो, तो अकेला होना भय की निवृत्ति का साधन नहीं है बल्कि दूसरा कोई नहीं है भय का सेवुक्त तो नहीं है में जो दुख देने वाला होता है वो भी भय देता है उससे भी भय होता है आज सुख दे रहा है कल दुख देगा जो सुख देने वाला होता है उससे भी भय की प्राप्ति होती है परंतु जहाँ कोई नहीं है वहाँ भी तो एक आती एक आकी होना भी भय का हेतु है इसलिए जब भी पेय ऋण गर्भ के समान एक आती हो जाए तब भी भय की प्राप्ति होगी और कर्म और उपासना से तो, इसके आगे को तो कोई बढ़ नहीं सकता तो वहाँ वहाँ पहुँच करके भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है तो एक बात तो ये बताएल एकांत तो होने मात्र से भय की निवृत्ति नहीं चाहिए ज्ञान चाहिए और ये भय ऋण गर्भ तक होता है इसलिए आप जब ये समझते हो कि हम भय से मुक्त हो गए तो ये ठीक नहीं है जब उसने जांच पड़ताल कर ली तब तथा भयम भी तब उसका भय भाग गया क्योंकि तो तो जब बीच वीक्षण हुआ विचार का विदय हुआ अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ तब उसका भय बिल्कुल भाग गया तक लेकिन ये क्यों भयभीत हुआ था क्यों तो डरा था तो द्वितीय आग वही भयम भवती जब तक द्वित रहता है तब तक भय होता ही है आ, अपने सिवा दूसरा को रहेगा तो वो कभी न कभी टकरा आएगा कभी न कभी उससे टक्कर होगी इसलिए भय की निवृत्ति का मुख्य मुख्य एकमात्र पालन चलिए है कि तो मनुष्य को अपने आत्मा की अद्वितीयता का ज्ञान हो तो एकत्र होने पर भी एक ज्ञान के बिना एकत्व ज्ञान के बिना जो है वो भय की निवृत्ति नहीं होती है एक प्रश्न उठाया ब्रह्मा जी ने ना तो कोई गुरु बनाया ये प्रजापति जो था ब्रह्मा तो कहो नगर कहो इसने ना तो कोई गुरु बनाया और ना तो किसी से कोई उपदेश सुना और ना तो इसको किसी ने महावाक्य का उपदेश किया महावाक्य का भी श्रवण नहीं हुआ तो इसको पृथ्वी के प्रारंभ में एकाएक ज्ञान कैसे हो गया और जब उससे हो सकता है तो हमको क्यों नहीं हो सकता हमको भी होना चाहिए और इसको यदि ज्ञान होने पर पहले जन्म का ज्ञान माने और वो पहले जन्म में ज्ञान होने पर भी फिर प्रजापति का जन्म हुआ और फिर भय हुआ और फिर उस ज्ञान का स्मरण हुआ ऐसा माने का ऐसा माने ज्ञान होने के बाद फिर दूसरा जन्म होता है और फिर भय की प्राप्ति होती है और फिर उसका स्मरण होता है फिर निवृत्ति होती है परंतु फिर भी संसार को बना ही रहेगा तो ये प्रश्न ये हुआ कि मनुष्य यदि ज्ञान प्राप्त कर ले हाँ। तो ज्ञान क्या बिना गुरु के हो सकता है क्या ज्ञान बिना उपनिषद के हो सकता है क्या बिना ज्ञान बिना महाभारे श्रवण के हो सकता है ये प्रश्न के तो ये हुआ और यदि ज्ञान पहले जन्म का है और अब गया हुआ कि तो क्या पहले जन्म का जो ज्ञान है हो जाने पर भी फिर वो कहीं नष्ट हो गया और उसके बाद अनर्थ की निवृत्ति हुई बोलो देखो भाई असल में आत्मा तो जो हमारा है, तो का है। एक तो ठीक ठीक एक बार महात्माओं की पंचायत हुई कई महात्मा दस बारह तो महात्मा, महात्मा इकट्ठे और मेरा रात भर सत्संग सायकाल बैठ गए और रात भर सत्संग की चर्चा होती रही तो प्रश्न ये उठा ज्ञानी का क्या लक्षण है तो ज्ञानी हैं जानी ज्ञानी हैं विष्णु ज्ञानी हैं शिव ज्ञानी हैं सूर्य ज्ञानी हैं ज्ञानी हैं ये सब ज्ञानी हैं हम लोगों को ऐसा तो ज्ञान कहा एक तो ने कहा हम लोगों को ऐसा ज्ञान कहा आ, एक ने कहा एक महात्मा ने कहा कि जो ज्ञान जो ज्ञान ईश्वर को है अपने स्वरूप के बारे में कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ जो ज्ञान हृदय को है विष्णु को है शिव को है सनकादि को है वसिष्ठ को है सुखदेव को, को है कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ वही ज्ञान विभिन्न है और यदि उनका ज्ञान कुछ भिन्न था और मेरा ज्ञान कुछ भिन्न है तो बस्ती तो एक ही है बाबा यदि उसका ज्ञान अलग अलग होगा तो वो ज्ञान नहीं होगा अज्ञान होगा ज्ञान में यदि अलग थे अलग को, को स्थान दे दें ज्ञान में तो लग उड़ जाएगा और आ रह जाएगा उस ज्ञान के साथ जो लोग उनके पास तो बड़ी सिद्धियां थी तो बागा जो सिद्धियां हैं वो उपाधि का उत्कर्ष है किसी की उपाधि उत्कृष्ट होते हैं और किसी की उपाधि उपाधि उत्कृष्ट होते हैं तो ये जो जीवो की उपाधि है ये पूर्व पूर्व जन्म के संस्कार से समझो कर्म से समझो ये, ये जो है इसकी स्थिति अपकृष्ट हो गई है और ये शुद्धि की अपेक्षा रखते हैं जब इसको तो शुद्ध करोगे शुद्ध करोगे शुद्ध करोगे तब ज्ञान का उदय होगा और जो ऋण गर्द की उपाधि है वो तत्व प्रतुल है इतने शोधन की अपेक्षा इतने शोधन की अपेक्षा नहीं है शोधन की अपेक्षा न होने के कारण भय की अरति की थोड़ी थोड़ी दृष्टिया तो उसने आई परंतु अंत में सब स्वयं विचार का उदय होकर के तत्व ज्ञान हो गया तो क्यूँकी सबकी स्थिति अलग अलग होती है मित अलग अलग होते हैं विकल्प का स्वरूप अलग अलग होता है समुच्चय अलग अलग होते हैं गुणवत्ता अलग अलग होती है और अगुणवत्ता अलग अलग होती है इस तरह से आ, होता है उपाधि में देखो अंधेरे में रूप अच्छा तो देखेगा दिखेगा? बिना प्रकाश के बिना आख से तो नहीं देख सकते आपको तो मालूम है ये कि लाल है कि पीला है कि आपको देखना हो तो प्रकाश ही चाहिए कपड़े का रंग लाल है कि पीला है ये देखना हो तो रोशनी के लिए आंख चाहिए बिना रोशनी और बिना आंख के तो नहीं देख सकते ना लेकिन आप लेखो निशाचर होगा कोई राक्षस होगा तो बिना रूप बिना रोशनी के ही उसकी आंख का नील पीता भी रूप के साथ कंजूर हो जाएगा और वो देख लेगा रोशनी नहीं चाहिए और उसकी आंख देख ली और कोई जो भी है सिद्ध हो महाराज तो उसको ना रोकनी चाहिए और ना आंख चाहिए ये तो महाराज दूर दूर की बस्ती भी जान ले आगे पीछे की बस्ती जान ले ये छोटे मोटे जो नहीं हो है ना जो समस्ती के अंतकरण को सादात में अपन्न हो सकते हैं वो जो भी ये दूर तक का देख लेना दूर तक का तुम लेना ये तो छोटी छोटी सिद्धि आए अनुमान महिमा लघुमा ये सब सिद्धियां प्राप्त हो जाते हैं ये है प्राप्त हो जाती है तीक्षण समस्ती से अंत करण के एक बने पर देवी तो हो तो बिना आख के देख ले बिना कान के सुन ले तो बिना रोशनी के देख ले आप जानते हैं उल्लू भराग जो होते हैं ये तो हम लोग जैसा देखते हैं रात में वो वैसा देखते हैं रात में वो वैसा देखते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में हम लोगों को तो, तो तभी दिखाई पड़ता है ना जब रूप हो सामने रोशनी हो आँख हो तभी हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार आत्मा की एकता के ज्ञान के लिए जैसी सामग्री चाहिए वैसी ही सामग्री गर्भ को पृथ्वी के प्रारंभ में चाहिए यह कल्पना करना उचित तो नहीं है क्योंकि तो उस समय इस समय तो कोई उपदेश का ही प्रकट नहीं हुआ था उपदेश करने वाला कोई नहीं था उस समय कोई पोसी भी कोई पोसी भी छठी हुई नहीं थी कोई प्रोस भी नहीं था कोई तो बाक भी बोला हुआ नहीं था तो नित्यवास है समझती है समझ हिरण गर्भ को जांच पड़ताल करते समय इसी अर्थ का आ, उसी शब्द का उसी भाव का सब हो करके उनको मालूम हो गया कि मेरे प्यास और कोई नहीं है तो महाराज इसी इसी हिरण गर्भ से तो, इसे लिए बताते हैं भिन्न भिन्न हिरण गर्भ को स्वयं तो तो ज्ञान का उदय हो गया तो प्रतिबंध की निवृत्ति होने आरोप उनको सूर्य जन्म का सुना सुनाश्यता और उनको ज्ञान हो गया गर्भ में प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर मनु का नाम दूसरा मनु का रूप दूसरा सूर्य का नाम दूसरा सूर्य का रूप दूसरा अः मनु अभव सूर्य में नहीं मनु और मई ही सूर्य तो अलग अलग निमुत्त तो होते हैं किसी को किसी प्रकार जैसा प्रतिबंध विशेष होता है वह ऐसा प्रतिबंध दूर करने के लिए उसको तो साधन करना पड़ता है तो किसी को तपस्या पूर्वक जिज्ञासा करनी पड़ती है किसी को गुरु के पास रहकर जिज्ञासा करनी पड़ती है किसी को श्रद्धा की जरूरत होती है किसी को सेवा करनी पड़ती है और हर हालत में ये बात तो जरूर है की जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा किसी के छोटी ने विभिज्ञासव कहा गया विजिज्ञास माने जान की इच्छा करो किसी <coughs> इच्छा करो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ तो करो ये बात नहीं कही गई है ना कोई तो प्रेत का करो युक्सा करो का ये बात नहीं कही गई आ, तो तब क्या कही गई बात तब तो बोले बाबा ये बात बुद्धि की कोई का हो का ये बात नहीं कही गई तो तब क्या कही बोले जानने की, जानने की इच्छा करो ये सारा का सारा जो है वो अज्ञान का ही फल है अब तो महाराज जब पुरुष शरीर में ब्रह्मा ने अपने मैं को माना तो बस तृतीय आ गई पुरुष को चाहिए स्त्री और स्त्री को चाहिए पुरुष क्योंकि अपने सूर्य और सूर्य को चाहिए सोर्ज तो ज्ञान बुद्धि को चाहिए तो प्रेम और प्रेम मन और मन को चाहिए तो बुद्धि विचार को चाहिए तो प्रेम और प्रेम को चाहिए विचार अब ये महाराज चंद्रमा को सौर शक्ति को चांद्र शक्ति की और चांद्र शक्ति को सौर शक्ति की तो ये आवश्यकता हुई अब तो महाराज प्रजापति को कुछ अच्छा ही न लगे ये देह में तादात्म करने का ये फल हुआ ये फल की अरसी हो गई उनको ये मालूम पड़े कि मेरे शरीर में तो कोई शुभ साधन नहीं है जो कुछ शुभ साधन है वो तो सब दूसरे के शरीर में है अपने शरीर में कुछ शुभ साधन नहीं है जो कुछ है वो तो सब दूसरे के शरीर में है अब आरती हो गई उनको तो ये भय होना आरती होना और फिर द्वित की इच्छा होना और फिर स्त्री की दो टुकड़े में स्त्री पुरुष दो टुकड़े में बस जाना फिर आलिंगन का सुख लेना और फिर पति पत्नी हो जाना जैसे कोई दो दाल वाली चीज़ हो महाराज दुर्दल जैसे हो ऐसी रूप ऐसा रूप हो गया आ, और इसी रूप से महाराज फिर एक स्त्री और एक पुरुष फिर, फिर, फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई मनुष्य की उत्पत्ति हुई इसके बाद महाराज गाय बैल जितने भी संसार के पति पक्षी हैं क्या उत्पत्ति हो गयी सारे बच्चों की उत्पत्ति हो गयी अब हिरण गर्भ ये अनुभव करने लगे कि ये नए सारी सृष्टि नई है सारी सृष्टि बना करके ये अनुभव करने लगे हिरण गर्भ की जो कोई कर्म करेगा और वो ये उपासना करेगा जो इसी हिरण गर्भ पब्धि को पहुंच करके अधिक ये अनुभव कर सकता है कि मैं ये समुचित सृष्टि हूँ इस संसार के ऊपर ये नहीं जा सकता इसी में के तो सब लोक हैं के सब देवता हैं, ये सारी की सारी सृष्टि जो है वो हिरण गर्भ की कल्पना में उनका शरीर बन करके रहते हैं तो बोले हिरण गर्भ क्या है हिरण गर्भ परमात्मा है कि जीव है ये बात आपके सामने पहले उपस्थित थी तेरे इंद्रम मित्रम मरुणाम अग्निम आहु आँगी। आँगी। मित्र है वरुण है अग्नि है ऐस ब्रह्मा ऐस इंद्रा ये सब प्रजापति बदन के प्रजापति प्रजापति कहते हैं यही अतिय अग्राह्य है ऐसा मनुष्य कहते हैं एक कहते हैं अग्नि ये परमात्मा नहीं है ये हिरण गर्भ जो है ये परमात्मा नहीं है तो सब क्या है संसारी है एक जब ये बात कही गयी श्रदान ताप मन औसत इसने सारे पापों को दग दग किया तो परमात्मा में तो पाप की प्राप्ति ही नहीं है जलावेगा कहा तो इसको पाप की प्राप्ति थी तबला इसने बुलाया कि तो जो संसारी होता है उसी में पाप होता है और वही पाप का दान करता है अथ जन्म मरतेमृतान असुआ कर मर्त हो करके उसने अमृत की सृष्टि की तो उस निषद का कहना ये है कि जब ये मर्त्य नहीं होता मरने वाला न होता संसारी न होता तो इसको तो मर्त क्यों कहा जाता स्वरण गर्भम पश्य मान में कहा गया कि इसका जन्म होता है इस तरह से महाराज एक जगह उसको जीव कहा गया और एक जगह उसको ईश्वर कहा गया तो बोलो भाई ये जीव और ईश्वर इन तो दोनों दात बन नहीं सकती तो एक तो जीव हो और एक, तो हो। एक बार श्री बाबा जी महाराज से किसी ने सही हो सकता है धीर हाँ। की समान घी का ईश्वर हो सकता है तो बाबा बोले तो बाबरे कहाँ सुनते आया है ऐसे बोल सकते लोगों को तो ऐसे जैसे ऐसे बोलते थे बाबरे कहा सुनकर आया है तो कि जीव ईश्वर हो जाता है महाराजी अरे भाई झुकी बात कहते हैं इसको बोले महाराज कब वेदांत ही कहते हैं कि जीव विश्व हो जाता है बोले नहीं नहीं वेदांत यह बात ही कहते हैं कि जीव विश्व हो जाता है क्या कहते हैं वेदांत कहते हैं कि जो जीव का साक्षी है ईश्वर का साक्षी है एक देह में जो मैं करके बैठा है तो जीव और संपूर्ण विश्व में जो मैं करके बैठा है तो ईश्वर एक बैठा है माया से एक बैठा है अभिद्रा से परंतु दोनों दोनों उपाधि को स्वीकार करके बैठे हैं एक अभी से एक माया से तो, तो उपाधि सहित जीव को ब्रह्म नहीं कहते तो। उपाधि सहित ईश्वर को ब्रह्म नहीं कहते के उपाधि को अलग कर लेते हैं पदार्थ का शोधन कर देते हैं तो जो जीवत्व का साथी है ये ईश्वरत्व का साथी है इसको ब्रह्म कहते तो हैं वो अनवच्छिन्न बच्चे में अनवच्छिन्न बच्चे में ब्रह्म बस्तु में बिल्कुल नहीं है एक बात आपको सुनाते हैं वेदान किसी प्रक्रिया में आग्रह नहीं करता दो बात वेदांत की बस ध्यान में है कर लो करना हो तो कर लो दो बात केवल वेदांत की ध्यान में रखने की है एक तो परमात् माने इस अंतकरण का साक्षी जो आत्मा है अंतकरणाव्य चौतन्य तो परमात्मा तो बोलते शुभ तो चैतन्य है वो जो प्रम पद का लक्ष्य अर्थ है शुभ तो चैतन्य है अंत करना अवैचिन्न्य है साक्षी है उसके प्यारूसरी कोई बस्ती नहीं है एक आग्रह वेदांत का ये है दूसरी बस्तु नाम की कोई जिसे अन्य देश जर नाम की को दे काल वस्तु कुछ नहीं होने ऐसी उसको पूर्ण कहते हैं काल न होने से उसको अभुनाती कहते हैं बस्ती न होने से उसको अद्वितीय कहते हैं उसके प्यार दूसरी कोई वस्तु नहीं है ये तो अभेद है और ज्ञानगत अभेद जो है महाराज अभोज सिद्धांत में वो ये है कि वही जो प्रती की मात्र प्रतीयमान विषय है वो प्रतीयमान विषयावच्छिन् चौतन्य और करना ये करणावच्छिण्य चैतन्य बिल्कुल एक है अखंड है अद्वितीय है ज्ञानगत ज्ञानगत एकता तो ये है कि विषयावत पुण्य सैतन और अंत करणाव्य चैतन्य है और विषय गे है की विषय बाधित है और आत्मदैव अबाधित है इसलिए सारा वेदांत है किसी को एक बार काफी बड़ा भारी साक्षरार्थ है महाराज ये सब आजकल जितने संगठ है सब एक नहीं कर सकते रघुनाथ जी जी से रामायण वही बड़े वेदांति थे कमलाकांत में सोचते थोड़े दिनों की बात है सब इकट्ठे तो मानाधीना सब विचार हुआ मानाधीना प्रमाण के अधीन प्रमेय की सिद्धि है तो दोनों सब खाया मेरा भीना मान सिद्धि मेघ नहीं होगा तो मान कहा से होगा तब तो मान नहीं होगा तो मेह कहा से होगा अंत में बोले महाराज एक मत समझा विद्वानों ने वेदांत का सिद्धांत नहीं है अभुतगम है हमारा हमने स्वीकार किया लेकिन माना भीना मेरे सिद्धि की मेरा भीना मान सिद्धि अनिर्वचलीय है बिल्कुल अनिर्वचलीय है इसमें एक पक्ष हमारा वेदांत का नहीं है इसमें हमारा प्रत्याशक्ति वाली बात वे सन्नीकर्ष वाली बात भी इसमें आती है तो वो क्या है तो कोई कोई मानते हैं कि नाक जीभ और त्वचा ये तीन इंद्रिया तो आकर के बस्ती टकराती हैं सब ग्रहण करते हैं और आंख और कान अपने विषय देश में जाकर के भी विषय को तो ग्रहण करते हैं दूसरा मत यह है कान में नहीं जाता केवल तो आँख ही दूसरे देश में जाती है और चलखा मत यह है कि आंख भी दूसरे देश में नहीं जाती में रहते ही विषय तो तो को ग्रहण करती है तो फिर अनेक प्रश्न तुम्हारे मत में लोक बार ने इस विषय ऐसी अनेक प्रश्न खाए हैं आंख अपने अधिष्ठान को छोड़ करके कैसे जाएगी जी सभावत व्याप्त होगी चिकित्सा आदि के द्वारा उसकी शुद्धि कैसे होगी ये सब बात उठाई लेकिन अंत में महाराज ऐसा बढ़िया निर्णय किया इसका इंद्रिया जो हमारी भौतिक है कि अभतिक है और क्रम से उत्पन्न ही है की से उत्पन्न ही है ये प्रश्न उठाया ये समाज गाय के प्राण मन सर्वेंद्रिया ब्रह्म से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है की पंचभूत के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है कि इंद्रियों से पंचभूत की उत्पत्ति हुई है ये पंच तन होने के कारण पंच तन्मात्रात्मक होने के कारण ये पंचभूतों की कारण ये है कि उनके कारण पंचभूत है तो बोले की बस अंतरा विज्ञान मंत्री उस अधिकरण में बैठ सूत्र के ये बात निश्चय करी गयी ये बात निश्चय करी गई की भौतिक इंद्रियां भौतिक हैं ऐसा भी औपनिषद मत है और इंद्रियां अभौतिक हैं ऐसा भी औिषद मत है और अतियो सर्वतंत्र सिद्धांत है की इंद्रिया अतिये परंतु महाराज इस चाहे कुछ ही हो इंद्रियां चाहे भौतिक हो इसमें हमारा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है जैसा की विद्यारण्य स्वामी ने साधा है विद्यालय में स्वामी ने यही सिद्ध किया है इन पंत भूतों से ही इंद्रियों से की उत्पत्ति होती है सत्वां से ही तो से उनकी उत्पत्ति होती है और सांखादी का कहना है कि तो पंच तर मात्रा पहले है तो उनसे इंद्रिया होती है भूतपूष्ट से और ये जो है भौतिका भी है तो ये बाद में ये बिखर जाएंगे बाद में पैदा होते हैं तो इंद्रिया जा सकता ऐसी स्थिति में पहले इंद्रिया की पहले विषय तो दोनों हमारे वेदांत दर्शन के महान विद्वान इसका ये निर्णय देते हैं कि हमें दोनों तरह से मान्य है चाहे ऐसा हो और चाहे ऐसा हो इसलिए हमको तो अंतरा विज्ञान मन के अभिकरण शंकराचार में शंकराचार्य भगवान ने ही भाष्य में ये बात होती है कि तो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो इंद्रियों की उत्पत्ति के संबंध में हमारा कोई आग्रह नहीं है और वे जाकर विषय ग्रहण करती है आए हुए को करती यदि निकलता है तो इसलिए भी हमारा आग्रह नहीं है हमारा आग्रह तो केवल हमारा आग्रह आज, तो केवल यही है कि प्रमाता के भी कोई तो दूसरा विषय तो कोई दूसरा विषय नहीं है और विषय चैतन्य जीव अलग मालूम करता है अथवा ईश्वर अलग मालूम करता है समी विषय विषय समस्ती से अवचिन्न चेतन जो अलग मालूम करता है और व्यक्ति विषय से अवच्छिन्न चेतन जो अलग मालूम करता है वो दोनों बिल्कुल ही अलग नहीं है क्यूँकी अंतकरण में आने के बाद ही अंतकरण में आने के तो बाद ही सब तब विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य के एक होने आरोप ही उनकी प्रकृति होती है इसलिए प्रमाता की अद्वितीयता में हमारा आग्रह है ज्ञानगत ज्ञानगत अद्वितीयता और ज्ञानगत अद्वितीयता तो रंग नारायण मुख्य समानाधिकरण ऐसी ज्ञानगत अद्वितीयता और विषय गयता जो है तो वो बाध्यधिकरण से हमारा अद्वितीयता में तात्पर्य है और किसी प्रक्रिया में तात्पर्य नहीं है ओम शान्तु, शान्तु। ओम